एकत्रिंशत्तमाध्यायस्य षष्ठो मन्त्र पठिष्यति व्याख्याति च आज यजुर्वेद एकीसमाध्याय का तथा मन्त्र पुय औष्यामृतं त्रिशराज्यं प्रशुंसा चक्रे युगि पूजनीय कवेशि आर्य पदा वन के लिए की और के करो पशु बनाय है समर्थना कु कि वेद शारीरिक ईश्वर के संबन्ध मे मन्त्र मे पाठ की ये सर्वभूत का है बुद्धिमान लोग तत्वनेता लोग सभी ही ईश्वर को प्राप्त होना चाहते हैं ग्रहण करना चाहते ईश्वर के विषय मे न जाने में के कारण व्यक्ति सांसार चीजो के ग्रहणं प्रवृत्तिता प्राप्त काता ईश्वर के विषय मे तु व्यक्ति प्रयुसे प्रयास न जो कुछ थोड़ा बहुत आस्तिक लोगों में देखते हैं वह नव मात्र था एक और प्रकार की बुद्धि बनी लोगों की वो सोचते हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना ईश्वर के ऊपर कोई ऐसा ना ऐसा मानते हैं आप क्या अनुभव करते हैं आपके घरों में भी ऐसा ही हुआ प्रथम तो प्राय करते नहीं और करते हैं तो अन्यथा करते हैं कम से कम इतना विचार तो करो जिसने सब कुछ दिया देता देता है, देता जाएगा, हैा जागा उषो सीधा लो, सूचनो उ सूचना एके पीछे दूसरा दूसरे दीसरे पीछे तीसरा पे तु उल्टा सूचना ये के रो कपडा कोई पेट नहीं भरता इस किसी को कहो कि भाई ईश्वर की उपासना किया करो समय लगाया करो प्राय लोग कहते हैं ईश्वर की उपासना से कोई व्यक्ति का पेट नहीं लग जाता आप किसी व्यक्ति का पालन पोषण करते पढ़ाते, पढाते दाते को दे देते, और वो व्यक्ति ये कहता, मुझे कुछ कुत्र दिया है उसकी करने तब आपको पता चलता है। आत्मा का विचार देशो आपने जिन बालको पढाया लिखाया लाख और वो ये कहे कि पिता स्तृति प्रर्थनाेट नी भर जाता याद करणीय क्वान् सिखता पिता को माता ते गा या बा को बा लेगा तु परमात्मा की समी आ अच्छा है या ब मनुष्ये और ईश्वर में अब तक मनुष्य तो यदि व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उनका धर्म है कर्म स्वस्थ उनको मिलता।, मिलता है ईश्वर को कौन सा मिलता है हमारे भला करने में जो कुछ ईश्वर हमारा भला करता है उसके बदलने में कुछ भी क्यों नहीं चाहता और ऐसी स्थिति जब ईश्वर की है तो उसके संबंध में इतना उनका सोचना को से पूछो इस शरीर में मैं रहता हूं सोचता हूं खाता हूं पीता हूं व्यापार करता हूं धन कमाता हूं बृहस्पति बनता हूं वैज्ञानिक बनता हूं उस शरीर की रचना तूने कितनी की तू क्या बना सकता है इसे भी? अपने से पूछ के तो देखो, पता चलेगा जि शरीर हम सारी चीजे करते, जिस पृथ्वी जलवायुनि आकाश कीचारा जीवन चलता वर्षा हती वायु अता अग्नि अना काम सीना कामी तु का क्रि सोचा किम जीवन को सरक्षित रखे व्यवस्था किसने की है इसके ऊपर विचार करो जब तक व्यक्ति इन बातों को इस रूप में नहीं सोचता तब तक उसका दिमाग काम नहीं सकता है अपनी बात को ऊपर रखता है कितनी बातें कहीं पर दबाता जाता है दुरा सर्पय की बातों से खण्डन करता है निराधार बात कु अपि विता है करो आत्मनिरीक्षण इसम सर्वानुत सी बुद्धिमानस् ग्रहण काते है प्रा प्राप्त काते है क्यापने जीवन मे देखा आपरी ग्रहण चाते है, है।, है। बै आत्मनिक्षण पता चलेगा हमारे संबंध जो लोग से रहते हैं संसार से रहते हैं उन संबंधों से जितने हम प्रभावित रहते हैं ईश्वर की ओर से कुछ भी प्रभावित नहीं हो पा रहे उनका कोई मूल्य ही नहीं मान्यताओं को परिवर्तित कर दो, बदल अन्यथा परिणाम रोते रोक नहीं पाएंगे नहीं बच सकते आप स्वयं को इतना बुद्धिमान मानता है या परमात्मा को पीछे छोड़ता है यथा योग्य व्यवहार करना तुक्ति का मुख्य कार्य है ईश्वर के साथ ईश्वर जैसा ही व्यवहार करो म प्रश्न पूच आपुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि ईश्वर अधिक प्रिय लगता है या संसार की तो क्या उत्तर देंगे आप तो ये देगे आपरीत ये संघर्ष करना ही पड़ेगा कर्ना का नाम इज्ञान है जो आपको साहे काम सुनाया गया इसीशे है। किसी से जीव आत्मा पवित्र होता है मान्यता उसकी गलत बनी हुई है उसके मंतव्य गलत बने हुए हैं अशुद्ध रहता है अपने आप इस ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य ज्ञान से आप खड़े हैं आपने बहुत लंबा जोड़ा परिवार बनाया है अथवा को अधिकारी बने हे है बी ली संपत्ति आप, आप बहु ब्रे वैज्ञान सकते है पर याद रखे मूल मे ये वैज्ञान बनने का धनवन् बनने का सम्पत्तिशाी बनने का सुन्दर शरीरवाला बनने का श्रेय ये ईश्वर चेहरि ऊपर जाता हैलि ईश्वर सर्वाभूत है तु कुलना कर्तव्य दिनभर इन चीजों का प्रयोग करो उपार्जन करो धन्यवाद बनो ठीक बात है सब पर याद रखना इनका उपयोग अपनी जगह करते हुए ईश्वर सर्वत प्रिय होगा सभी चीजें साधन रूप में काम आएंगी ईश्वर के तुल्ले या बढ़के कोई चीज नहीं होगी हमारे सामने इस अवस्था में ही जीवात्मा ईश्वर क पात्र बाता जन संसार वस्तु का निर्माता वाला ईशर को स्वीकार उपयोग करता हुआ ईश्वर की कृपा है ईश्वरी बा बाज्ञता की, की अभिव्यक्ति कता है सी अवस्थां मे ईश्वर प्रेम अपना बनाया रखता है ऐसी अवस्था में जीवात्मा ईश्वर की वृष्टि में पात्र बन है संसार की दृष्टि में अच्छा बनना व्यक्ति का प्राय प्रयास रहता है कि मैं संसार की दृष्टि में अच्छा बन जाऊं संसार की दृष्टि में जो जो बातें जैसी है जो जो लोग जैसा मानते हैं वर्षा वैसा वो चरि तर बनाता जाता रखा बनाता है और आप देखेंगे घरों में घरं मे व्यक्ति भोजन वस्त्र की व्यवस्था रही। और वो दश ल पता का बोते सोफ़ा सेट बोते का बोते उपरता भोक इ धण्डी इन्द्रि वो ले करके भी दिखावा इतना आटम्बर करता है बस तेजी से चोटी करता जोर लगाता फिर भी पड़ोसी क्या कहेंगे हमने ऐसा नहीं किया तो पड़ोसी क्या कहेंगे फिर पड़ोसियों और कपड़े पहने दूसरे ढंग और वो हमको देखने देखे दूसरे ढंग के कहते क्योंकि हमको पड़ोसियों से नहीं पहने पड़ोसी हमको क्या कहेंगे वैसे कपड़े खरीदो फिर उनके पास तो कार है हमारे पास इतना कोई बात नहीं दे दो और क्योंकि ये कैसे में लगाई सर है नहीं नहीं थोड़ा सा उधर से भी आ सकता है ऊपर की कमाई बहुत होती है आज है, ऊपर की कमाई में कोई आर पार नहीं एक व्यक्ति जो है वो पांच हजार रुपया लेता है वेतन के रूप और ऊपर की कमाई पंद्रह हजार बीस जो होती आप जानते ये ऊपर की कमाई आ कहां जाती मुझे बता नहीं? आती है। आती तु बही अस्मीके आती वकीले आोफेसरं आती है। के भी आती है। के भी आती है। सभी के आई एक ऊप ये को केक् का ऊपरी कोनसी जगाया ये मूर्खो मान्यता है जा दिमागया ये कमा चोीता चोरिता चोरे कमा के न आरदार डॉक्टर की चोरि डॉक्टर थानेदारता दूसरा दूसरे चोर बना हु है कमाई कोई नहीं आ रही कही है कमाई हमारी है कमाई हम करते हैं और चोर भी हम ही है ऐसी आस्था है दृष्टांत इसका बनाया जा सकता है कि भाई एक दफ्तर में कार्यालय में दस व्यक्ति काम करते हो उन्होंने अपने पात्र पर नाम लिख दिए जे दत्त है जे दत्त और दूधी को कहा भाई तू इसमें आधा किलो डाल दिया दस हजार को देना पड़ता तो किसी व्यक्ति ने चाला की भूर से दूसरे का भी उठाकर पी गया तो उसका पात्र खाली दूसरे सोचा कि ये तो कोई पी गया मेरा दूध तू भी पी ले तेरा क्या पे मिटता है दूसरे भिटा उठाकर पी गया तीसरा आया उन्होंने कहा मेरा भी खाली दस के दस पी गए चोर भी बन गए पैसा भी देते रहे कैसे हम बुद्ध दीवार बिकुल बिना शीत ये अज्ञानता का मूर्खता का सम दुखी है न समझने के कारण यदि जानेते सबका रचयिता ईश्वर है सबका बना ईश्वर है सब संतन है, सब उसकी संतान है हम सारे के सारे इ भागी है दूसरे को सहायता देंगे दूसरा हको सहायता देगा न चोरि न आपसम् झगडे हते और हि स्थितिं चलते हे ईश्वरी कल् पर अज्ञानि व्यक्ति बिकुल् उमाग्रे कामले वा उा राजा बन गया उटे का वा बन गया उ वैज्ञान बनगा उल्टे काम वैद्य बन ग डॉक्टर बन ग उटे काम इञ्जीन बनगया सा मतिशयति सभी क्षेत्रों में उल्टे दिमाग वाले व्यक्ति राज कर रहे हैं और जो मन माता है वो संविधान बनाते हैं और सारा अन्याय ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है तो याद रखो ईश्वर के मानने वाले का एक कर्तव्य बनता है उसका धर्म है वो ईश्वर को समझे और ईश्वर की उपासना करे और इस अन्याय को उठे ये कोई जीना है हमारा बड़े बड़े जीने हैं अन्याय का विरोध होने रहा मूले कमजो सोचने का ढा गलत अपनाया व्यक्ति दुन्या दुन और जितनी खाने का की चीजे बनी है ये लिए पमात्माना गौ और भेद बकरी ये सारी की सारी इन का और हमारे लिए का पलारे आप उपयोगे कोई ये नहीं खा लेता तु आज के लिए कहते न भाई देखो नहीं खाएंगे त भेड बकरी इ जीने न दे, नहीं दे। बिना भेट बकरी इ बायगी अहो जीने दे ये मनुष्य इतने बढ़ रहे हैं अभी खाना शुरू कर दो भेड़ और क्या करो कि जो बढ़ गया तो ये पशु अपने काम की चीज है दोनों व्यवस्था की ईश्वर ने भेद को भेद बना दिया वो दंड भोग रही है आत्मा जो था भेद शरीर में दंड भोग रहा और हमको ऊन देता है जिसे कंबल बनते और घास खाता है घास ईश्वर उत्पन ने उत्पन्न किया है कितना उपयोग किया है ईश्वर ने इसलिए मंत्र में कहा जितने जंगल के पशु हमारे ग्राम में रहने वाले पशु गऊ आदि ये ईश्वर ने बनाए है ईश्वर सर्वप्रिय वस्तु है सबको ग्रहण करने होने सारे ये पदार्थ बनाए हैं ऐसा हम मान के चलेंगे तो जितनी रिश्वत चोरी ताकि